योग क्या है भक्ति योग भक्ति का अर्थ भगवान से अनन्न्य प्रेम होता है तथा भक्ति योग में प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवान की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है अब प्रश्न है भगवान का स्वभाव क्या है भगवान के अस्तित्व का प्रमाण क्या है इन प्रश्नों के उत्तर जाने बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रेम को पाने की आशा नहीं कर सकता प्राचीन काल में इस विश्व में ऐसे व्यक्तियों का एक समुदाय था जिनके समक्ष भगवान के अस्तित्व का प्रश्न न होकर उसकी अनुभूति का प्रश्न था भगवान हैं उनके लिए यह एक स्वयं सिद्ध सत्य था उनका संघर्ष केवल अपनी भक्ति को दृढ़ करना था ताकि वह एक सत्य के रूप में अनुभूत किया जा सके उन्होंने दार्शनिक प्रश्नावली के साथ अपने जीवन का प्रारंभ नहीं किया बल्कि अपने सर्वोत्तम आध्यात्मिक पथ का अनुसरण कर जब उन्होंने अपनी मंजिल और उद्देश्य की प्राप्ति कर ली तब उन्होंने मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ का काम किया सिद्ध और संत ऐसे ही थे जो बाद में पूरे विश्व के आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षक बने इनमें से कुछ महत आत्माएं शिक्षा के मूल तत्व से भी अपरिचित थी किंतु अपने आध्यात्मिक प्रेम की आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने उस दुर्गे परमात्मा को खोजा और प्राप्त किया था ईसा ने कहा था मांगो तुम्हें मिलेगा खोजो तुम्हें प्राप्त होगा हाँ उन्होंने और उनके जैसे अन्य लोगों ने खोजा और इतनी तन्मयता के साथ खोजा कि विश्व का महान रहस्य उनके सामने प्रकाशित हो गया भारत के मध्ययुगिन महान संत कबीर ने इस आध्यात्मिक अनुगमन के संबंध में कहा था मोको कहाँ तू ढूँढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में खोजोगे तो अभी मिलूँगा पल भर की तलाश में श्री रामकृष्ण कहते थे जिस प्रकार एक कंजूस धन से एक माँ बेटे से और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है अगर कोई व्यक्ति इन तीनों के प्रेम से युक्त होकर भगवान की खोज करे तो वह आसानी से उसका अनुभव कर सकता है लेकिन कौन ऐसा करता है व्यक्ति तो सांसारिक संबंधों के लिए ही घड़े भर आंसू बहाता है भगवान के लिए कौन रोता है मोहम्मद कहते थे अगर तुम भगवान की ओर बढ़ोगे तो वह तुम्हारे पास दौड़कर आएगा कैथोलिक कवि फ्रांसिस थॉमसन ने अपने गीत हाउंड ऑफ हेवेंस में इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया था मैं रात दिन उसके पीछे भागा मैं वर्षों तक उसके पीछे भागा मैं अपने मन के पेचीले रास्ते से उसके पीछे भागा और आंसुओं के बीच में उससे छिप गया और हंसते हुए बच्चे कदमों और शांत गति से निश्चित भाव से चलते वे जीत गए भगवान के दृढ़ कदम उस भगोड़े का तब तक पीछा करते हैं जब तक वह अंत में उस दैवी प्रेम द्वारा पकड़ नहीं लिया जाता वे लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान के प्रति अपने बाल सुलभ एवं सहज प्रेम के कारण या तो भगवान की ओर मुड़ते हैं या वे स्वयं भगवान द्वारा खोज लिए जाते हैं और भगवान की भुजाओं में ले लिए जाते हैं लेकिन उनके बारे में क्या कहा जाए जो पूर्ण रूपेण लगनशील होते हुए भी भगवान के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रेम नहीं रखते इतना ही नहीं वे अनेक प्रकार की आशंकाओं से आक्रं आक्रांत रहते हैं जैसे क्या ईश्वर सचमुच में है क्या ईश्वर के पीछे उस समय चक्कर लगाना उचित है जबकि अनेक सांसारिक वस्तुएं उन्हें सुख एवं मनोरंजन के साधन शीघ्र ही प्रदान करने के लिए तत्पर हैं एक छोर पर भगवान के स्वाभाविक प्रेमी हैं और दूसरे छोर पर विशुद्ध भौतिकवादी किंतु इन दोनों के बीच में ऐसे अनेक लोग हैं जो प्रकाश और अंधकार के बीच आधी दूरी ही तय कर पाते हैं इनके पास बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक चाह है किंतु फिर भी ये सांसारिक प्रलोभनों से ऊपर नहीं उठ पाते अपने मन में द्वंद्व रखने के कारण वास्तव में ये बड़े दुखी रहते हैं ज्ञान योग उन पक्के यथार्थवादियों को जो भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच उलझे हुए हैं अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है किंतु ऐसे लोग जो सांसारिक प्रलोभनों से नहीं उठ पा रहे हैं यदि प्रेम पथ या भक्ति पथ का अनुगमन करें तो उन्हें शांति और प्रकाश प्राप्त हो सकता है ऐसे ही व्यक्तियों के लिए प्रत्येक धर्म विविध प्रकार की प्रार्थनाओं अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधनाओं का नियोजन करता है धार्मिक अनुष्ठान आध्यात्मिक नौसिखियों के लिए एक प्रकार का बाल विद्यालय होता है जिसमें विविध प्रकार की भगवत पूजा तथा संतों और साधुओं की वाणियों से युक्त धार्मिक ग्रंथों के पठन का विधान होता है अधिकांश आध्यात्मिक साधकों के लिए आध्यात्मिक जीवन का पथ लंबा और कष्टप्रद होता है उनकी मंजिल दूर और धुंधली होती है लेकिन वे लोग जो अंत तक लगनशील और सहनशील बने रहते हैं प्राय सफलता प्राप्त करते हैं क्योंकि ईश्वर भक्तों का निर्णय आध्यात्मिक श्रमों से न करके उनके संघर्ष की गहराई के आधार पर करते हैं आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जब मंजिल बहुत दूर दिखलाई पड़ती है तब ईश्वर जो वहीं कहीं किसी कोने में खड़े इंतजार कर रहे होते हैं अपने आकांक्षी के सामने प्रकट हो जाते हैं